द्र कर्णेक्षण मदेवा भद्रम पश्ये मयजराथिंग सनि व्यशेमदित यदा स्वस्ती नई वृद्ध्रवा स्वस्ती नहा विश्व स्वस्ति नश्यो वरिष्टने स्वस्ती नो बृहस्पतिभा शांति शांति सहनावत सहनोन सह वी कर वह तेजस्वीनाधीतमस्तु मिषावि o shanti shanti shanti re hari o mudham smigadham madhur murli माधुरी कारम धीरनाद विवशम गोकुलम व्याकल्व श्याम यह स्वानुभाव वल्ल वल्ल नुमखिलुतिश्यामीपमतिरशताधम संसा करणया तम व्यासोनुमया गुरु मुनी स्वभा स्वजन तमशो नाश स्वजनतमशोनाशक सुम प्रवल पुरुषार्थे वो गिरा श्रीरपेकी सततृद अखंडा दूय अदय सदनेलसुर सदु ध्यानगम्यम निरंजनम अखंडान पाद वय भो भू नम्यम अखंडान पाद वई भूय भू नम आइए प्रारंभ में अपनी जीवा को पावन और पवित्र करने के लिए दो चार बार भगवन नाम संकीर्तन करें फिर हम शबिल करके पावन पवित्र पुराण की चर्चा में सम्मिलित हों पहले भगवन नाम संकीर्तन Shivanna Rayaan, Rayaan, Rayaan, Shivanna. Rayaan, Shivanna Rayaan, Rayaan, Rayaan, Shivanna. Yaynay Lakshmi Nara, yaynay Nara, yaynay Nara, yaynay Lakshmi Nara. Yaynay Lakshmi Nara, yaynay Nara, yaynay Nara, yaynay Lakshmi Nara. Shi man nara yene nara yene nara yene shi man nara yene sadh guru nara yene nara yene nara yene sadh guru nara. नदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुनारायण एन श्रीमन्नाण नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना श्रीमारायण नारायण नारायण श्रीमारायण बलो भक्तवत्सल भगवानी सदगुदेव भगवानी वृंदावन लाल विहारीला जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपा कृपारूपणी राधिके श्यामा प्राण कृपा करो श्री राधे के मेरी ओर निहान भान के सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालन हार दीन पात की श्रवण को कौन पालन हार जीवंधन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणार विंदो में कोटिशह वंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं हमारे परमाराध्य श्री महाराज श्री के श्री पावन चरणार में कोटिशह वंदन भगवत कथा रस रसिक भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देखकर के आप सबके भी पावन पवित्र चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं आओ अपने जीवन को मधुमय बनाने के लिए अरसमय बनाने के लिए अपने शरीर को तो आप बंबई में ही रहने दीजिए और अपनी चित्तवृत्ति को आप ले चलें गोमती नदी के पावन पवित्र तट पर जहां 88,000 महात्मा विराजमान हैं कलयुग के दोषों से बचने के लिए इन्होंने यहाँ एक सत्र रखा है दिन में तो यज्ञ करते हैं प्रातःकाल बैठ करके और यज्ञ करने में जो अवकाश मिलता है उस समय को भरने के लिए भगवान की मधुमयी चर्चाएं श्रवण करते हैं सौनका जी महात्मा प्रश्न पूछते हैं और श्री सूत जी महाराज उन प्रश्नों का समाधान करते हैं इसी पावन पवित्र भूमि पर 18 पुराणों की कथा कही गई है जिस पावन पवित्र पुराण की कथा भी आप सुनने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है श्री विष्णु पुराण इस पुराण की गाथा भी उसी पावन पवित्र भूमि में श्री सूजी महाराज ने सौनकादि महात्माओं को निमित्त बना करके श्रवण कराया है इसमें भगवान श्री विष्णु का विशद वर्णन तो है ही और साथ में भगवान श्याम सुंदर की मधुर मधुर लीलाओं का भी वर्णन किया गया है इन कथाओं का एकमात्र प्रयोजन होता है कि हमारे जीवन का जो राग द्वेष है वह शिथिल हो और परमात्मा में प्रीति जागे क्योंकि जब तक हमारे आपके चित्त में संसार के प्रति राग बना रहेगा और द्वेष का पात्र बना रहेगा याद रखिएगा कोई माई का लाल आपको सुखी बना नहीं सकेगा चाहे कितनी आप संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए चाहे कितना आप नाम इकट्ठा कर लीजिए परिता आपका यशगान होता हो और जहां तक दृष्टि जाए वहां तक आपकी सृष्टि नजर आए वहीं पर आपकी संपत्ति नजर आए इतना सब हो जाने के बावजूद भी यदि चित्त में राग द्वेष समाया हुआ है तो याद रखिएगा हम सुखी नहीं बन सकते हैं इन पुराणों की गाथाएं इसलिए आपको सुनाई जाती हैं इसका इसलिए चिंतन किया जाता है कि जिससे हम सब सुखी बने हम सब लोगों का जीवन आनंदमय बने मधुमय बने रसमय बने इसलिए महात्मा लोग अनेकानेक कथाओं के माध्यम से आपको आपके चित्त को पवित्र करने के लिए प्रयास करते रहते हैं उसी श्रृंखला में यह प्राकट हुआ है श्री विष्णु पुराण का श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा जिसको हम लोग समय समय पर श्रवण करते रहते हैं वह नारायण परंपरा से प्रादुर्भूत हुआ है नारायण ने सुनाया ज्ञान ब्रह्मा को ब्रह्मा ने सुनाया है नारद को नारद ने सुनाया वेद जी महाराज को और वेदव्यास जी महाराज ने सुनाया अपने सुखदेव शिष्य को और सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया वह नारायण परंपरा है और ये जो अभी विष्णु पुराण हम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं यह शेष परंपरा है इसका प्रादुर्भाव शेष परंपरा से हुआ है इस शेष परंपरा से महात्मा पराशर को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और पराशर से ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा मैत्रेय को और महात्मा मैत्रेय ने विदुल को ज्ञान दिया है जिसकी चर्चा तृतीय स्कंद में श्रीमदभागवत महापुराण में मिलती है देखिए इसमें इस श्लोकों की संख्या के आधार पर आज मैं श्रीमदभागवत महापुराण का भी चिंतन कर रहा था जहां विष्णु वैष्णव पुराण के श्लोकों की संख्या गिनाई गई है उसमें तो कुछ अलग गिनाई गई है और जो विष्णु पुराण ये गीता प्रस से छपा है इसमें जो श्लोक इस संख्या मिलती है वो इसमें है 6399 हजार श्लोक इसमें उपलब्ध है छह हजार तीन श्लोक इसमें उपलब्ध है इसमें हैं और 126 अध्याय है इसमें जैसे भागवत महापुराण में 12 स्कंद है इसमें स्कंद नहीं इसमें अंश है और ये अंश छ हैं छह प्रकार के अंशों में इस गाथा का गान किया गया है अब देखिये इसका प्रारंभ कैसे होता है आपके सामने इसका पहले मंगला चरण रखते हैं वैसे तो पुराणों की गाथा गाने के पूर्व एक मंगलाचरण श्लोक जो श्री भागवत महापुराण में गाया गया है शायद भर में ये वहीं से लिया गया है नारायणम नमस्कृत्यम नमस्कृत्य नरम चईव नरोत्तम देवीम सरस्वतीम व्यासम तो जय मुदीर पहले नारायण की वंदना की गई फिर नर की वंदना की गई देवी सरस्वती की वंदना की गई और वेदव्यास जी महाराज की वंदना की गई और जय जय की ध्वनि करते हुए यह पुराण का प्रादुर्भाव हुआ प्रारंभ किया गया सूजी महाराज यहां बोलना प्रारंभ करते हैं कि एक दिन महात्मा पराशर जो मुनिवर हैं अपना प्राता काल का कृत्य करके संध्या वंदना आदि करने के बाद शांति से बैठे हुए थे तो मैत्रेय महात्मा ने आकर प्रणाम किया आप देखेंगे यहां प्रश्न पूछने की जो प्रणाली है वह बड़ी मधुर है और पुराणों से प्रणाली सीखने लायक है प्रश्न व्यक्ति के जीवन में कब और कैसे और कहा किया जाए सबको प्रश्न करना भी नहीं आता अच्छा प्रश्न भी सार्थक होना चाहिए अभी हम प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री का प्रवचन सुन रहे थे तीसरे हाल में महाराज जी ने कहा लोग आकर के पूछते हैं कि कौए के कितने दांत हैं अच्छा अगर कौए के दांत की संख्या आपको पता भी चल जाएगी तो आपको मिलेगा क्या महाराज हमसे आकर कई लोग प्रश्न करते हैं श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था मैं तो अपने ही माता पिता का नाम बता देता हूं ये कहते हैं कहां लिखा है तो हम कहते हैं कहां नहीं लिखा है आप हमको खोज करके बताओ कि नाम नहीं लिखा है ये नाम है तो नए श्रवण कुमार का जो पावन पवित्र चरित्र वर्ण किया गया वो मात्र मातृपित्र सेवा के कारण उद्देश्य वही है कि कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए अब उनके माता पिता का नाम लेकर कौन आप इतिहास लिखने वाले हो उनके मामले में तो प्रश्न करने की पहले विधा जीवन में मालूम होनी चाहिए अच्छा प्रश्न सार्थक होना चाहिए निरर्थक प्रश्न नहीं और प्रश्न किया कैसे जाए हम कई बार देखते हमने तो महात्माओं की सेवा की महात्मा जी प्रवचन करके चले और लोग पीछे से प्रणाम करते हैं और प्रणाम कहते महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे जाना अब वो तीन घंटे से कथा कह रहे हैं पहले उनको लघुशंका का उत्तर देना है कि आपके प्रश्न का उत्तर देना है जो व्यक्ति बैठा रहा है उसको पहले विश्राम की आवश्यकता है तो प्रश्न कब और कहा और कैसे पूछना चाहिए एक तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है प्रश्न कभी परीक्षा के लिए नहीं समीक्षा के लिए पूछिए उसमें अपने को ज्ञान मिलना चाहिए एक बात और प्रश्न सम्मान पूर्वक पूछिए ऐसे नहीं उपेक्षा पूर्वक प्रश्न नहीं और जब शांत चित्त बैठे हो तब प्रश्न पूछा जाए तो देखिए जो हमारे महात्मा मैत्रे हैं ये अपने गुरुदेव की सेवा में है उन्होंने जब देखा कि गुरुदेव हमारे बड़े शांत चित्त बैठे हैं तो प्रणिपत्याभिवाद्य च अभिवादन करके प्रणाम करके और पूछना प्रारंभ किया गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया वेदांग का अध्ययन किया धर्म शास्त्रों का क्रमश अध्ययन किया है मुनिवर ये आपकी कृपा है कि आज विपक्षी भी ये नहीं कह सकते कि मैत्रे को ये ज्ञान नहीं है देखो भाई अपने प्रेम करने वाले लोग अपनी प्रशंसा करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिससे जिसका प्रेम हो जाता है उसमें सदगुण ही सदगुण दिखते हैं ये प्रेम की विलक्षणता है और द्वेष की विलक्षणता क्या है आपका जिससे द्वेश हो जाएगा उसमें सदगुण नजर नहीं आएंगे उसका चलना भी आपको खलेगा उसका बोलना भी आपको खलेगा उसका हंसना भी आपको खलेगा उसका देखना भी आपको खलेगा अगर मुस्कुराएगा भी तो कहेंगे देखो हंसता ही रहता है दिन में भी नहीं आती इसको अब देखो हंसने में भी पाबंदी जी तो ये द्वेष का जब चश्मा लग जाता है तो द्वेषी जिससे द्वेष हो गया है उसकी कोई भी बात हमको जचती नहीं है और जिससे प्रेम हो जाता है उसकी विलक्षणता उसके दुर्गुण नजर नहीं आते ये प्रेम का चश्मा भी बड़ा खतरनाक है प्रेम जिससे हो जाएगा उसकी सब विशेषताएं ही विशेषताएं नजर आएंगी और द्वेष जिससे हो जाएगा उसके दुर्गुण ही दुर्गुण नजर आएंगे तो देखो अपना प्रशंसक अपना यदि प्रेमी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं याद रखेगा प्रेमी का स्वभाव है प्रशंसा करना किंतु जो द्वेष रखते हैं जो विपक्ष में है यदि वो अपनी प्रशंसा करें तो समझ जाना कि कोई ना कोई विशेषता जरूर है तो देखिये मैत्रे महात्मा गुरुदेव से कहते हैं पराशर से कि गुरुदेव ये आपकी कृपा है क्या कृपा है आपकी बोले आपकी कृपा के कारण आज विपक्षी भी यह नहीं कह सकते कि हमने शास्त्रों के अध्ययन में कोई प्रमाद किया है अर्थात हमारे ज्ञान में कोई कमी है किन्तु उसके बावजूद भी हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या प्रश्न पूछना चाहते हो देखिए मैंने निवेदन पहले ही आप सबके सम्मुख रखा ये कि पुराणों की गाथा गाइस लिए जाती है कि हमारे जीवन में राग द्वेष शिथिल हों अब देखिये राग द्वेष शिथिल कैसे होंगे ये संसार में जिससे हमारा प्रेम हो गया है मोहब्बत हो गई है अथवा जिससे द्वेष हो गया है उसकी यदि वास्तविकता हमको मालूम पड़ जाए तो सच्चा ज्ञान होगा कि नहीं फिर आग जिथिल हो जाएगा तो संसार की वास्तविकता क्या है ये संसार बना कैसे है इसको बनाने वाला कौन है तो देखिए जो इनके प्रश्न पूछने का तरीका है कहते हैं ब्रह्म आप इस संसार का उपादान कारण क्या है यह बताइए यह संपूर्ण चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और ये पहले किसमें लीन था जब ये सृष्टि नहीं दिख रही थी तो कहीं ना कहीं थी तो जरूर क्योंकि ये सिद्धांत है जो होता है वही नजर आता है बाद में अगर बीज में वृक्ष न समाया हुआ हो तो कभी वृक्ष प्रकट होगा क्या बीज में भले हमको वृक्ष नजर नहीं आता किंतु तो वृक्ष है जरूर उसमें यह सिद्धांत है तो यह संसार पहले किसमें लीन था एक बात और जब ये संसार नहीं रहेगा क्योंकि नियम है कि यदि व्यक्त हुआ है तो कभी लीन भी हो जाएगा ये प्रकट हुआ है तो समाप्ति भी हो जाएगा तो जब सृष्टि नहीं होगी तो लीन किस में हो जाएगा और महाराज आप कृपा करके बताइए जो आकाशादि भूत हैं, ये आकाश है वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी है ये जो भूत तत्व है इनका परिणाम क्या है इनकी नाप क्या है और से कौन प्रकट हुआ है पृथ्वी का अधिष्ठान कौन है सूर्य आदि जितने ग्रह हैं उनकी नाप क्या है देखिए इसमें ज्योतिष का भी वर्णन है इसमें काल का भी वर्णन है भूगोल खगोल का भी वर्णन है आपको हम मधुरता से जितना हो सकेगा उतना आपके सामने ही रखेंगे कहा महाराज एक बात बताइए बार बार कलयुग आता है बार बार द्वापर आता है बार बार त्रेता सतयुग आते हैं एक क्रम चलता रहता है जैसे यदि आज सायंकाल हुई तो कल भी सायंकाल होगी कि नहीं वैसे ये क्रम है सृष्टि का कभी प्रभात है तो कभी दोपहर है तो कभी सायंकाल है तो कभी रात्रि है वैसे जैसे ये काल बदलते हैं याद रखिएगा वैसे वैसे ये समय का भी काल जो है जिनका सतयुग त्रेता द्वापर कल युग आदि नापे है आप कृपा करके हमको बताइए प्रलय भी कितनी देर रहता है ये भी कृपा करके हमको बताइए हे ब्रह्म आप मेरे प्रति अपना चित्त बड़ा प्रसाद मुख करके रखते हैं अर्थात मेरे ऊपर बड़ी आप कृपा करते हैं आप कृपा करके जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आप उनका उत्तर दीजिए अब देखिए पराशर जी महात्मा ये बड़े सुंदर ढंग से बोलना प्रारंभ करते हैं बोले जैसे आज आपने हमसे प्रश्न किया है वैसे कभी वशिष्ठ जी महाराज से एक प्रश्न किया गया था और उन्होंने ये सुनाया था साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मरित पुरातन पिता पिता में भगवान वशिष्ठो यशिष्ठ जी महाराज से जो मैंने सुना था वही मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कैसे सुना था कहा कि जो हमारे पिता हैं, ये पितामा हैं वशिष्ठ तो जो हमारे पिता थे देखो कथाओं के माध्यम से ज्ञान यहां वर्णन किया जाता है आप देखेंगे पुराणों की एक विलक्षणता है पुराण में यदि कोई किसी से कोई प्रश्न पूछता है तो वह यह नहीं कहता उत्तर देने वाला कि इदम मदियो भावा या मेरा चिंतन है ये मैंने नई खोज की है और सच में देखा जाए तो नई खोज कुछ होती नहीं है शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है कि उससे अतिरिक्त आप कुछ नई खोज कर नहीं सकते हैं और यदि नई खोज आप मानो करना भी चाहें तो होगी उसी के अंतर्गत एक बार हमारे आनंद वृंदावन में बैठे महात्माओं का सत्सन चल रहा था बड़े बड़े महात्मा जी शंकराचार्य कहीं महाराष्ट्री की तो हमारे ऐसी प्रतिभा कि बड़े बड़े शंकराचार्य आदि भी वहां बैठ करके चिंतन करते थे महाराष्ट्र के चरणों में तो एक महात्मा परमादानी पूज्य बामदेव जी महाराज करके वह आज ज्योतियों का वर्णन कर रहे थे जो शास्त्रों में उपनिषद में ज्योति का वर्णन है शब्द ज्योति है आदि जो ज्योतियों का वर्णन है तो उन्होंने कहा कि एक ज्योति का हमने चिंतन किया है हमने खोज की है बोले कौन सी ज्योति बोले डंडा ज्योति तो अब वो महात्मा कई महाराज विलक्षण बड़े बड़े महात्मा बैठे थे बोले डंडा ज्योति की खोज कैसे की बोले जंगल में जब हम रहते थे तो संयोग से रात्रि में यदि निकलना हो तो जो हमारे हाथ में डंडछड़ी रहती है उसको हम ठोकते हुए निकलते थे और ये हमने देखा कि उसकी ध्वनि से सब भाग जाते थे जंतु आदि तो उनके बाद जो बोलने वाले महात्मा थे ऋषिकेश के अवधूत महात्मा उन्होंने कहा स्वामी जी हंस करके उनके सामने दोनों एक उम्र के रहे होंगे उन्होंने कहा स्वामी जी ये शब्द ज्योति के अतिरिक्त कोई डंडा ज्योति है क्या देखो शब्द ज्योति के अतिरिक्त डंडे से भी शब्द ही तो हुआ जो शब्द ज्योति जिस सूर्य ज्योति प्रकाश की ज्योति है अब आप कहते हैं कि हमने डंडा ज्योति की खोज की तो यदि डंडे से क्या ज्योति आपके डंडे से ध्वनि हुई शब्द हुई वो शब्द तो एक शब्द ही ज्योति से ले लिया गया तो उन्होंने समझाया कि जो पूर्व आचार्यों ने चिंतन करके रख दिया है उससे ज्यादा अब नया चिंतन कुछ हो नहीं सकता है कारण क्या इतना विशद चिंतन है जी और महाभारत में तो जो चिंतन है उसका हमारे विद्वान कहते हैं जो महाभारत में वही सब जगह है और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है प्रत्येक ज्ञान उसको उसमें समाहित है तो देखिए इसलिए महात्माओं को अभिमान नहीं रहता है कहते है इसमें हमारा तो कोई महाराज अभिमान है ही नहीं हमने तो पूर्व में जो अपने गुरुजनों से सुना है वही आपके सामने हम रख देते हैं बोले एक बार की बात है कि हमारे पितामा से विश्वामित्र जी बड़े नाराज थे अब देखिए कथा के माध्यम से कैसा ज्ञान प्रस्तुत करना चाहते हैं यहां बोले कि हमारे पितामा से विश्वामित्र जी बड़े नाराज थे तो विश्वामित्र जी महाराज के भेजने से हमारे पिता को राक्षसलोक खा गए अब जब हमारे पिता को राक्षसलोक खा गए तो मैं तपस्वी मुझे लगा कि इन राक्षसों ने हमारे पिता के साथ ही अत्याचार किया है इसलिए मैंने एक यज्ञ करना प्रारंभ किया और उस यज्ञ में सब राक्षसों को मैं जला रहा था और मैंने यह संकल्प किया था कि अब धरा में राक्षस नहीं रहेंगे और बहुत क्रोध युक्त था तुम्हारा जितने में आकर के हमारे पितामा ने हमको कहा बेटा मूढ़ नामेव भवति क्रोधो ज्ञानवताम याद रखिए जो ज्ञानवान होता है उसको क्रोध नहीं होता है ये जितने लोग क्रोध करने वाले हैं मूढ़ा एव भवति मूढ़ व्यक्ति को ही क्रोध आता है अज्ञानी व्यक्ति को ही क्रोध आता है गुस्सा किसको आता है और बोलो भाई याद रखना जिसको गुस्सा है वो कौन अब हम नहीं कह रहे आप अपने आप समझ लीजिएगा हम क्यों तो कहें किसी को कुछ और जो ज्ञानवान है याद रखिए उनको क्रोध नहीं आता अच्छा क्रोध आता क्यों है कभी देखो ये अपना विषय है सबका इसको कभी चिंतन कीजिएगा हन्नते तात् हन्नते तात्के न यथास्वगत भुक पुमान अच्छा क्रोध हमारे जीवन में क्यों आता है देखो हमारा कोई अपमान कर दे तो क्रोध आएगा कि नहीं हमारे मन के अनुसार यदि कोई काम न करे तो क्रोध आएगा कि नहीं अर्थात जो हमको कष्ट देता है उसी के ऊपर कष्ट आता है दुख क्रोध आता है कि नहीं सुख देने वाले के ऊपर आप नाराज होते हो कोई बढ़िया शरबत आपको पिलाए बदाम वाला और शरबत लेकर के आए और आप गाली सुनाते हो उसको फिर क्या बोलते हो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच यही तो बोलते हो उसके ऊपर तो गाली देते नहीं हो आप गाली हम उसको देते हैं क्रोध हम उसको देते हैं करते हैं उसके ऊपर जिसके जो हमारे काम को बिगाड़ता है अर्थात हमको दुख देता है वही उसी पर हम क्रोध करते हैं कभी आप इस विषय को चिंतन कीजिएगा कि आज सामने जो आपको दुख देने वाला है सच में उसमें सामर्थ्य है कि आपको दुख दे सके आपने कभी ध्यान दिया होगा पहले कटपुत्री नचाते थे जी आज भी आप कभी गांव के मेलों में जाओगे हमारे वृंदावन में आज भी नचाते हैं तो कटपुतलियां जो नाचती हैं वह हाथ भी उठाती हैं कमर भी मटकाती हैं तो हाथ या कमर मटकाते हुए कटपुतली दिख रही है किंतु तो उसको नचाने वाला कोई है कि नहीं अरे न बोलो तो गर्दन हिला दिया करो इसमें कोई कष्ट नहीं लगेगा तो देखो धागा नजर नहीं आता है किंतु उसके पीछे धागा ही तो कारण है वैसे याद रखिएगा यदि हमको कोई कष्ट देता हुआ नजर आता है उसमें अपना कर्म ही कारण है आप कहोगे कर्म कैसे कारण है एक बहुत अच्छा प्रसंग श्री रामचैत्र मानस का जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार वनवासी बने और निषाद के यहां विश्राम भगवान श्री राघव ने किया निषाद राज तो बहुत प्रेम करते हैं श्री राघवेंद्र सरकार से पहले तो प्रार्थना की कि आप हमारे नगर को चलो गांव को चलो जब स्वीकार नहीं किया तो सेवा व्यवस्था की एक महात्मा तो सुनाते थे बड़े सुंदर सुंदर गलीचे लाए बिछाया बड़े सुंदर सुंदर गद्दे लाकर के बिछाया किंतु राघव ने कहा कि नहीं हमको स्वीकार नहीं है क्योंकि मैं बनवासी बनकर निकला हूं अगर वन में रह करके भी सारी व्यवस्थाएं ही स्वीकार करना तो बन का अभिप्राय ही क्या हुआ मेरी मां ने हमको तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी हमको वनवास दिया है उन्होंने इसलिए वन में जैसे रहते हैं वैसे ही हम रहेंगे तुम्हारा जो घर में सुंदर सैया पर शयन करने वाले हमारे राघव उनके लिए कुश कासरी बिछाई गई कुश का आसन बिछाया गया जंगल में यही आसन है और कुश के आसन पर दोनों सोए हुए थे राघव और शिवदेही जब रात्रि में निषाद जी निकले देखने के लिए व्यवस्था तो जब राघव को देखा ऐसी सैया पर सोए हुए तो विषाद युक्त तो हो गए रोने लगे और कहने लगे पै के समान सैया है घरन में जिनके दूध के समान सैया जिनके घर में जिसमें शयन करते थे वह के समान है सैया गरन में जिनके ऐसे रघुरैया कुछ साथरी बिछाए के सोए रहे ऐसे राघो कुछ काथरी बिछा करके सो रहे हैं इसमें यदि कोई कारण है हेतु है तो कहके ही मैया है अगर उसने ऐसा गलत काम न किया होता तो आज हमारे राघो ऐसे वन में न सोए होते उरुदन करता हुआ जब निषाद विषाद युक्त हुआ तो श्री लखनलाल जी के पास पहुंच गए देखो जीवन में याद रखिएगा जब भी अपने जीवन में विषाद आए तो संसार वालों के पास मत जाइएगा नहीं तो आपको उलझा देंगे वो अगर आपका अंत करण उद्विघ्न है आप अशांत हैं तो संसारी के पास जाओगे तो उलझा देगा आपको तो कहां जाए बोले सदगुरु के पास जाओ और श्री लखनलाल जी जीवाचार्य हैं लखनलाल जी हमारे जीवों के आचार्य हैं जब उनके पास में गए तो जाकर के प्रणाम करके प्रार्थना की कि राघव हमारे इतना दुख पा रहे हैं में सो करके इसमें कई कई मैया का ही दोष है श्री लखनलाल जी ने कहा भैया दोबारा ऐसी बात मत करना क्यों बोले को न काह सुख दुख कर दाता याद रखिए सिद्धांत ध्यान दीजिए को न काहू सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता अपने कर्मों को ही सब भोगता है अच्छा ध्यान दीजिएगा यदि चना मटर गेहूं इसकी हम फसल बोएं, तो फसल कौन सी काटेंगे चने की तो फसल काटेंगे कि हम बो करके सिंग दाना आए और सोचे बढ़िया गन्ने की फसल काट लें तो सिंग दाना बोएंगे तो क्या काटेंगे अरे बोलो ना तेजी से सिंगदाना की फसल काटेंगे देखो प्रश्न इसलिए करते हैं कि आपको नींद आ रही हो तो भाग जाए इसलिए आप उत्तर दिया करो आपको अगर नींद नहीं आ स पड़ोसी सो गया हो तो जग जाएगा क्योंकि जगाना बहुत जरूरी ज़रूरी है सावधानी बनी रहे जीवन में तो नारायण मेरे जिसका बीज बोएंगे वही हम काटेंगे ये नियम है शाश्वत नियम है तो यदि हमको दुख मिल रहा है हम अशांत हो रहे हैं भले ही सामने कोई देने वाला हो किंतु निश्चित रूप से समझिए कि वो अपना कर्म ही है एक सज्जन ने पूछा जीव का तो कर्म होता ये ईश्वर का कर्म कहां से आ गया एक सज्जन ने पूछा बोले महाराज जी आप कहते हो कि एक तो राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था अगर उनका कोई पूर्व जन्म हो तो आप बताओ हमको राम जी ने कौन ऐसा कर्म किया जिस कर्म के कारण इनको ऐसा दुख उठाना पड़ रहा है तो मैंने कहा देखो भैया ये दुख सुख का जो दृष्टि का खेल है ये हमारे पहले तो राघो के है ही नहीं हम दुखी हो रहे हैं उसको देखकर किंतु राघो दुखी नहीं हो रहे और दूसरी बात राम जी तो सब करने वाले हैं जी अच्छा मूल में देखो कौन करता है मंथरा की मती किसने घुमाई बोलो भाई रामकथा सुनते रहते हो अभी कथा हुई सरस्वती ने और सरस्वती की मति किसने घुमाई राम सूत्रधर अंतरयामी कवि उर आजिर नचाम ही वाणी तो कवि के हृदय में वाणी का संचार करने वाला कौन अरे तेजी से बोलो राम जी तो सरस्वती की मती किसने घुमाई राम जी ने और सरस्वती ने महाराज मती घुमा दी मंथरा की और मंथरा ने मती घुमाई कैके की तो मूल में कारण कौन हुआ राम जी अच्छा देखो भाई जहां से अपराध चालू होता है याद रखिएगा दंड उसको ही मिलता है जैसे मानो हम जा रहे हैं बंबई में नहीं जी हमारे वृंदावन की ओर वृंदावन में आप जा रहे हो मानो परिक्रमा लगा रहे हो और परिक्रमा लगाते लगाते आपको बढ़िया कोई बगीचा दिखा आम का या जो लगे हुए तो जब बगीचा दिखा और आंख ने देखा तो जब आंख ने देखा महाराज सुंदर पके हुए फल लगे थे तो आंख के देखते ही मन को लगा चलो एक आम तो तोड़कर खाए तो पैर चल करके गए और हाथों ने तोड़ा और बैठ करके मुख जी खा रहे थे हाथ खिला रहे थे इतने में किसी ब्रजवासी ने देखा जिसका बगीचा था महाराज ब्रजवासियों की तो तीन लोग से मथुरा न्यारी डंडा लेकर आया बोले तेरे बाप को बगीचो है तेरे बाप ने लगाया है बोले नहीं नहीं मेरे बाप ने नहीं लगाया तो बोले फिर आकर बिना पूछे क्यों खा रहा है और महाराज एक डंडा लगाया पीठ में देखो अपराध कहां से चालू हुआ आंख से और पिटाई किसकी हुई लगता है कि अपराध दूसरे ने किया और पिटाई पीठ की हो रही है किंतु आंसू कहां से निकले और अपराध कहां से चालू हुआ था यह देखो आंख से अपराध चालू हुआ था और अस्त्र भी आंख से ही निकले तो कष्ट देता हुआ या मिलता हुआ किसी दूसरे को भले नजर आ रहा है किंतु जो जैसा कर्म करता है याद रखिएगा फल वही भोगता है इसलिए मानो यदि आपको कोई गाली दे रहा है या आपको कोई हानि पहुंचा रहा है या आपका कोई अपमान कर रहा है या आपकी निंदा कर रहा है यदि सिद्धांत तो आपके दिमाग में ये बना रहे ये हमारे ही कर्मों का फल इसके माध्यम से मिल रहा है मैं कई बार एक प्रश्न पूछता हूं मानो वृंदावन से हम आपको मिठाई भेजें आशा मत कीजिएगा कि मैं भेजूंगा क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है मैं कभी किसी को कुछ लेता देता हूं तो मानो मिठाई मैं आपको भेजू एक उदाहरण के लिए पूछ रहा हूं और कोरियर मैन आपको आकर के दे जाए तो जब आपको मिठाई मिल जाएगी और शाम को पैकेट खोलकर जब आप चकाचक वृंदावन की मिठाई खाओगे तो फोन करके किसको कहोगे कि धन्यवाद आपने मिठाई भेजी कोरियर मैन को कि मेरे को मेरे को कहोगे ना तो देखिए कोरियर मैन आपका कर्म ही है जो देकर जा रहा है वह तो हमारा भेजने वाला कर्म का फल है और जो दे रहा है आपको वो तो कोरियर मैन है इसलिए किसी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं हन्यतेता कह तो के न स्वकृत भुक पुमान स्वकृत भुक पुमान ये सिद्धांत है स्वकृत माने अपना किया हुआ ही कर्म पुमान मनुष्य भोगता है दूसरा कोई भोगने देने वाला नहीं है इसलिए दूसरा कोई कष्ट देने वाला नहीं तो क्रोध किसके ऊपर करते हो जी क्रोध करने का कोई साधन नहीं है और देखो एक बात बहुत सुंदर ये कहते हैं क्षमा सारा ही साधवा साधुओं का सार है क्षमा करना सज्जन पोष क्षमा करना जानते हैं और दुर्जन क्षमा नहीं कर सकता है और क्षमा करना उसी को कहते हैं क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो देखो मानो किसी ने आपको गाली दी या तुमको मार दिया और वह इतना बड़ा आदमी है चाहे बल से चाहे संपत्ति से चाहे प्रभाव से यदि आप मुड़ करके उसको गाली देते हो तो आपकी पिटाई होगी सामर्थवान है वो आप उससे छोटे हो तो आप कहो कि हमने क्षमा कर दिया उस समय क्षमा नहीं किया भय के कारण तुमने क्षमा किया वो क्षमा नहीं वो आपकी मजबूरी है आप जानते हो कि यदि हम इसको कुछ कहते हैं तो दंड हमको मिलने वाला है मानो बेटा ने कोई अपराध किया और बेटे के आप आश्रित तो हो जानते हो कि बेटे को यदि हम डांट लगाएंगे तो कल बेटा हमारी सुविधा बंद कर देगा या हमको सम्मान देना बंद कर देगा आपने कहो इसको मैंने क्षमा कर दिया वो क्षमा नहीं वो आपकी मजबूरी है और क्षमा उसको तो कहते हैं आप बेटे को दंड देने लायक हो आप नौकर को दंड देने लायक हो किंतु कहो इसने अपराध किया है दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे अपराध नहीं बन जाता है हम क्षमा करते हैं इसको क्षमा करने का सामर्थ्य होने के बाद यदि क्षमा किया जाए तब उसका नाम क्षमा है दंड देने की शक्ति है किंतु क्षमा कर देते हैं तो यही कहते हैं क्षमा सारा ही साधवा मारा साधु का आभूषण उसका क्षमा करना है अभी हमारे एक सेवक हमको सुना रहे थे कि एक महात्मा ने बंदूक मंगाई बड़ी लंबी जी अभी कल ही हमको बता रहे थे हमारे साथ में जो रहते हैं तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि तुम ये बंदूक क्यों मंगाए हो बोले दुष्टों का दलन करने के लिए जो अपराध करेगा उसको हम बद करेंगे उसका नारायण ये साधु का आभूषण नहीं साधु का आभूषण सहन करना है मैं तो सच कहूं आपको भले बुरा लगे कोई साधु बंदूक लेकर चले तो हम साधु नहीं मानते उसको क्योंकि उसको परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है आप याद रखिएगा कोई नन्ना मुन्ना बालक यदि अपनी मां की गोद में है तो उसको तलवार लेकर रखने की जरूरत है वो तो मां ही उसका समाल करेगी मां ही उसको संभाल करके रखेगी तो साधक वह है जो ईश्वर के आश्रित तो हो गया है तो साधु का आभूषण दंड देना नहीं है याद रखिएगा साधु का आभूषण उसको दंडित करना नहीं है साधु का आभूषण है उसको क्षमा करना क्षमा सारा ही साधवा साधुओं का सार है क्षमा करना इसलिए देखो तुम ये बात गलत है तुम्हारी जो तुम असुरों को दंड दे रहे हो ये तुम्हारा करना गलत है तुम ऐसा करो इनको क्षमा कर दो महात्मा अपने दादा की बात ये सुनकर के हमारे पराशर जी अपने शिष्य मैत्रे से कहते हैं जब मैंने ये बात उनकी मान ली और हम बड़े खुश हुए कि हमारे पितामा की बात ये कही गई है इस पर महात्मा पुलस्त बड़े प्रसन्न हुए देखो याद रखिएगा जब बच्चे माता पिता की बात मान जाते हैं तो याद रखिएगा भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है और जो भगवान के अनुचर है उनको भी प्रसन्नता होती है तो ये जो पुलस्थ महात्मा है ये महाराज भगवान के बड़े प्रेमी इनको बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो इसने अपने बाबा की बात मान ली वैसे जब कोई क्रोध में हो उस समय समझाना नहीं चाहिए याद रखिए क्योंकि तो उस समय उसको समझ में आने वाला नहीं है हमने देखा महाराज हमारे यहां वृंदावन में एक माताजी हैं और वो सत्संग लगभग पचास साल से सत्संग करा रही हैं तो नाटी सी बिल्कुल किंतु सत्संग का ऐसा नशा हमने कहीं दुनिया में नहीं देखा और सत्संग का फल भी बताएं आपको उनका अपना सत्संग हाल है उनके पति देवता नहीं रहे लाश नीचे पड़ी थी और ऊपर कथा हो रही थी मस्ती से कथा सुन रही थी और आनंद में भर करके जय हो बोलती थी ये सत्संग का फल है लाश नीचे पड़ी है लोग बैठ ब्राह्मण लोग गीता का पाठ कर रहे और वो सत्संग कर रही तो एक बार मैं वहां सत्संग करता रहता हूं जो वृंदावन में रहता हूं महाराष्ट्र के चरणों में और वहां एक बार कोई कथा वहां चल रही थी नीचे जब उतर के आए तो माता जी ने कोई ऐसी बात कही जो लग गई तो गुस्सा आ गई अब देखिए कैसा सज्जन पुरुषों का जीवन होता है गुस्सा आई तो मैं डांटना प्रारंभ किया तो माता जी उस समय कुछ नहीं बोली कि आप गलत कर रहे हो कि क्या है महाराज ठंडा जल लेकर आई बोले महाराज जी एक जल पी लो एक गिलास महाराज जल पिया जल पीने के बाद कहती देखो स्वामी जी आप महात्मा हो गए हो इतना गुस्सा आपको अच्छा नहीं लगता है मुझे लगा देखो क्या युक्ति रही इनकी अगर पानी पिलाने के पहले यदि हमको कुछ कहती तो मैं और सुना था किंतु पानी पिला देने के बाद जब चित्त शांत हो गया उस समय उन्होंने कहा महात्मा को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है आप कोई बात होती तो उनकी बात याद आ जाती तो देखो क्रोध जब जीवन में किसी के भी हो उस समय बुद्धिमानी यही है कि शांत तो हो जाओ और जब उसका चित्त शांत तो हो तब कहो कि भाई ये आपका जो गुस्सा था ये ठीक नहीं था मेरे द्वारा ये अपराध हुआ नहीं आपने गलत समझा है हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं हम आपके सुहृद हैं आपके शुभ चिंतक सुच्चि, हैं आपके अनहित में कैसे हम कोई वाक्य बोल सकते कैसे कुछ कह सकते किंतु कोप में काम बनने वाला नहीं है और एक बात बहुत अच्छी आपको बताइए हमारे महाराज श्री के द्वारा सुनाई गई है हमारे महाराज श्री कहते हैं भगवान के मिल जाने के बाद याद रखिएगा हो सकता है कि आपके जीवन में काम बना रहे क्रोध बना रहे लोभ बना रहे मोह बना रहे भागवत में और इस पुराण में भी कई उपाख्यान आम आपको सुनाएंगे जिनको भगवान मिले किंतु क्रोध बना रहा भगवान मिले लोभ बना रहा भगवान मिले मोह बना रहा किंतु भगवान के मिलने पर ये घटनाएं घट गट सकती हैं क्रोध की काम की लोभ की किंतु यदि सच्चे साधु का सानिध्य मिल जाएगा तो ये चले जाएंगे जो परमात्मा में सामर्थ्य नहीं वो महात्मा में सामर्थ्य है सच्चे महात्मा में वह सामर्थ है कि क्रोध का समन कर दे तो देखिये वशिष्ठ जी महाराज महात्मा है और इस महात्मा के सानिध्य से महात्मा के कहने पर जब महाराज ये बात इनकी मान गए वैसे तो इनके पौत्र बेटे के बेटे हैं पराशर जी कहते जब हम मान गए तो जो पुलस्थ महात्मा है वो बड़े प्रसन्न हुए और आकर के बोले आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तो बैर रखने वाले के साथ द्वेष छोड़ देना बहुत कठिन है तुमने छोड़ दिया है आज बर मांगो क्या मांगना चाहते हो हे बस तुम हमसे बर मांगो महाराज का आपकी कृपा बनी रहे तो जब महाराज ये बात कही तो पुलस्त महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बोले पुराण संगीता करता भवान बस भविष्यती देवता देता परमा चेस्यते भा प्रते चवृत्ते चरम्यास्तमला मत मसाद असन्दिग्धा तव वत्स्य भविष्य ये प्रसन्न करके महात्मा मैत्रे को दो आशीर्वाद देते हैं एक तो आशीर्वाद ये देते पुराण संगीता कर्ता भवानी आप बाद में पुराणों की संगीता के ज्ञाता हो यहां कर्ता का अर्थ वैसे रचयिता ही होता है इसलिए कई टीकाकारों ने विष्णु पुराण के रचयिता के रूप में पराशर महात्मा को ही रखा है कि पराशर महात्मा ही इसके रचयिता है तो कर्ता अर्थ का अर्थ रचयिता ही है किन्तु दूसरे टीकाकारों ने इसका एक अर्थ और भी किया है कि पुराण संगीता के आप वक्ता होगे क्योंकि कर्ता के रूप में वेदव्यास जी महाराज को स्वीकार करते हैं उन्होंने वेदों का विभाग किया पुराणों की रचना की तो कहा आप वक्ता होगे उसके और देवताओं का जो यथार्थ स्वरूप है उसको जान जाओगे तुम मेरे प्रताप प्रसाद से निर्मल बुद्धि को प्राप्त करोगे जिस निर्मल बुद्धि के प्राप्त हो जाने के बाद विषयों से वैराग्य होगा देखो जब तक हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होती है तब तक विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है चाहे भले हम अस्सी साल के हो जाए 80 साल की नहीं 110 साल के हो जाए यदि बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है देखो विषयों से वैराग्य यदि हो रहा है तो जान जानेगा कि हमारी मति निर्मल हो रही है। जितनी जितनी हमारी मति निर्मल होगी वैसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच प्रकार के विषय हैं इन विषयों से व्यक्ति की मति महाराज उपराम होगी और भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी अर्थात तुम महाराज उपराम होकर विषयों से ऐसी मति को प्राप्त करोगे जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए वह कभी सत्य होगा अर्थात यह हमारी वाणी आपके जीवन में जरूर परिभूत होगी तो ये महात्मा बताते हैं अपने पराशर महात्मा मैत्रेय से उनकी कृपा से अर्थात जो हमारे पितामह ने हमको समझाया कि क्रोध मत करो तो मैं मान गया उसके फलस्वरूप पुलस्त महात्मा की कृपा से आज हमारी मति निर्मल है और उस निर्मल मति के होने के कारण संसार के विषयों से वैराग्य है और जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वहां हमारी मति लगी हुई है इसलिए अब हम तुमको बता सकते हैं कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई देखो मैंने निवेदन किया था कि यदि संसार के मैटर को आप जान जाओगे ना कैसे ये बना है तो फिर आपको वहां आप पर राग नहीं होगा जैसे उदाहरण के लिए गोबर से कोई मिठाई बना के लाए और चांदी का वर्क हो और सोने की थाली में रखा हो और आपके सामने लाके रखा जाए और आपको पता चल जाए कि गोबर की बनी मिठाई है तो मुख में पानी आएगा आए तो गर्दन हिलाओ नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा कि कारण पता है कि गोबर की बनी हुई है चाहे कितनी सुंदर थाली में क्यों मिठाई न रखी हो और चाहे कुछ कितना सुंदर वर्क क्यों न लगा हो किंतु यदि पता है गोबर की बनी है तो फिर आपके मुख में पानी आने वाला नहीं है और यदि उसकी सच्चाई पता ना हो तो पानी आ जाए अगर लगे कि वृंदावन से ब्रजवासी की मिठाई आई है तो आप अज्ञान में जरूर उसके साथ राग हो जाएगा ज्ञान में होने वाला नहीं है तो देखो द्वेश भी यदि आपको संसार की सच्चाई का पता चल जाए तो संसार की सच्चाई क्या है जरा सुनिएगा इसको बनाया किसने है महाराज ये कहते हैं अविकाराय शुद्धा नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपा विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिण्य गर्भाय हर हे ताराय सर्गस्थिंत कारिणी एक सूक्ष्म सूक्ष्मत्म ने नम अव्यक्त व्यक्त रूपा विष्णवे मुक्तिहेतवे देखो पहले आप स्तुति की पराशर पराश्रमात्मा ने और कहते हैं जो एक होकर अनेक नजर आ रहा है है तो वह एक किंतु तो अनेक नजर आ रहा है नमो हिरण्य अर्थात तो वही ब्रह्मा बनकर प्रकट हो जाता है सृष्टि को जब बनाना होता है तो जो ब्रह्मा बनकर प्रकट हो जाता है और महाराज यदि पालन करना होता है तो सराय शंकर महाराज यदि spat, उसका संहार करना होता है तो क्या बनकर प्रकट होता है शंकर बनकर प्रकट होता है और यदि पालन करना होता है तो वासुदेवाय ताराय यदि पालन करना होता है तो विष्णु बनकर प्रकट होता है देखो तत्व एक तो है इसलिए यदि ये तत्व तो समझ में आ जाए तो कहीं देवी देवता में भी रागव द्वेष नहीं होगा ये ना समझ लोग ही द्वेष करते हैं ना अज्ञानी लोग ही कहते हैं कि हम शिव की आराधना नहीं करेंगे वो कहते हैं हम तो महाराज वैष्णो है इसलिए ये पूजा नहीं करेंगे वो कहते हैं हम ये नहीं करेंगे ये ना समझी ही देखो एक पुरुष यदि तीन काम करें और तीन नाम रूप हो जाए तो पुरुष अलग हुआ क्या उदाहरण के लिए मानो जब विवाह हुआ था उस समय देवता जी कोट टाई पैंट पहन के गए एक उदाहरण कह रहे हैं और जब घर में मिले तो नाइट ड्रेस में मिले तो देवी जी ने कहा गेट आउट विदाउट परमिशन उन्होंने कहा क्यों जाएं बाहर बात क्या है बोले आप वो नहीं हो बोले कौन वाले जिनके साथ हमने फेरे डाले थे क्यों क्या गड़बड़ हुआ हम वो कैसे नहीं आप उस समय ये कपड़े पहने थे ऐसा कोई देवी कहती है क्या और किसी ने कहा हो तो गर्दन हटा लो कोई नहीं कहती अभिप्राय क्या है कपड़े बदल जाने के बाद तत्व तो नहीं बदलता है तो यदि वैसे रूप बदल जाने के बाद तत्व तो बदलने वाला नहीं है यदि वह ब्रह्मा के रूप में आ गया है क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करना है तो ब्रह्मा के रूप में आया तो कौन आया वही तो आया और यदि श्रंहार करने का समय आया तो शिव बनकर के आ गया संहार करने के लिए तो भी बदला नहीं और पालन करने के लिए महाराज आ गया तो भी बदला नहीं सूक्ष्म में से शिव सूक्ष्म है वही याद रखिएगा जो कारण सबका वही कारणों का भी जो कारण है जो सर्ग स्थिति और विनाश का जो जगत का कारण है उसी का नाम विष्णु है व्यापकत्व तो होने के कारण उसी का नाम विष्णु है ऐसे विष्णु को हमारा नमस्कार है इन्होंने बताया कि नर्मदा के तट पर हमारे महाराज महाराजियों को यह ज्ञान दिया गया था नर्मदा का पावन तट बोलते कहते हैं चैस चोक्तम पुरस्कृत्याय बुभुजे नर्मदा तटे सारस्वताय तेनापी मह्यम सारस्व तेना चौ इस प्रसंग को दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुषकृत को सुनाया था जो ज्ञान हम आपको सुनाना चाहते हैं ये नर्मदा के तट पर बैठकर पुरस्कृत नाम के महात्मा महात्माओं ने दक्षादि महात्मा मिलकर के ये महाराज सुनाया था यह सृष्टि का वर्ण जो पर प्रकृति से भी परे परम श्रेष्ठ है अंतरात्मा है रूप वर्ण नाम महाराज इससे बिल्कुल अलग है जन्म वृद्धि परिणाम छ और नाश ये देखिए छह उर्मियां है हमारे यहां सड़भाव, विकार इनको शास्त्रों में बोलते हैं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति जिसका जन्म हुआ है याद रखिएगा उसका उसकी वृद्धि होगी पहले बच्चा था फिर जवान हुआ और वृद्धि होने के बाद फिर परिणाम बदलता जाएगा देखो जैसे बचपन में हमारी फोटो थी अब वैसी फोटो है क्या अभी कल मैं एक एल्बम देख रहा था अपने विपुल में तो हमारे पूज ब्रह्मचारी जी महाराज की कथा हुई थी पहले वहां वृंदावन में उसका एल्बम था उसमें हम भी नजर आए किंतु ऐसे रूप में नजर आए कि हम को पहचान में नहीं आया कि हम है बहुत देर तक देखते रहे देखो दस साल में परिवर्तन हो गया इसी का नाम परिणाम है दस साल के पूर्व जो हम थे जिस रूप में थे जिस वेश में थे पहचान में नहीं आया शरीर का परिणाम है सब बदल गया और दस साल के बाद जो रहेंगे अगर हम भी रहेंगे तो और बदल जाएगा तो देखो शरीर का एक क्रम है जन्म होगा और उसकी वृद्धि होगी फिर परिणाम हो जाएगा फिर धीरे धीरे हमारा क्षय को प्राप्त होगा छय को मैं नाश को प्राप्त होगा चाहे उसका नाम कुछ भी चाहे रोग के माध्यम से अवस्था के माध्यम से और महाराज नाश हो जाएगा इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है परमात्मा में विष्णु में छह विकार नहीं आप लोग देखे होंगे नारायण के जितने भी चित्र आपको नजर आएंगे वैसे विष्णु का तो एक ही चित्र नजर आता है वो तो चतुर्भुज वाला सब जगह ंतु हमारे कन्हैया के चित्र तो बालकपन तक के नजर आते हैं लड़कपन के भी आते नजर फिर जवानी के बाद कभी ने बूढ़ा देखा है कृष्ण का चित्र नहीं होते जी कभी दांत नहीं गिरते कन्हैया हमारे 125 साल तक रहे यहां 125 साल तक धराधाम में रहे किंतु तब भी दांत जैसे आए थे वैसे ही रहे जी बाल भी सफेद नहीं हुए अरे दाढ़ी मुच्छ नहीं आई ये दोनों नहीं आए बिल्कुल देखिए कितने सुंदर हैं कारण क्या उनमें छड़ ये विकार है ही नहीं छठ विकार से बिल्कुल वो अलग हैं किंतु आप कहोगे लड़कपन से जवानी तक का तो नजर आता है वो तो लीला से जी किया है उन्होंने वो तो दिखाना था माँ को प्रेम देना था किंतु बूढ़े आदमी से कोई प्रेम नहीं करता शायद इसलिए बूढ़े नहीं बने होंगे अगर बूढ़े से भी कोई प्रेम करता तो बूढ़े भी बन जाते तो कहने का ही प्राय तो मैंने विनोद की बात आपके सामने रखी बात यह भगवान में ये विकार नहीं है विकार ना होने के कारण वो सर्वथा एक जैसे हैं और हमारा सर्वत्र है सर्वत्र होने के कारण सर्वत्रास समम सर्व जगह वही है और सभी वही है याद याद रखिएगा तत्व देवेती विद, विद, इसलिए लोग उनको वासुदेव कहते हैं देखो सब जगह वही है सब में वही है और सब ही वही है दूसरा कुछ नहीं है जैसे खाण की बनी मिठाई में याद रखिएगा हम लोग देखे बचपन में दिवाली के समय हमारे यहां उत्तर भारत में जब दिवाली मनाते तो यहां तो पता नहीं बंबई में करते हैं कि नहीं वहां दिवाली में लक्ष्मी जी को भोग लगाते उसमें चावल भुंजे हुए लाई जिसको बोलते हैं और मिठाई उसके साथ मिलाते हैं उसमें होते नारायण अधिकतर मिठाई और चीनी से बने हुए खिलौने हाथी होता है उसमें घोड़ा हो राजा हो रानी हो ऐसे सब आकार बने रहते हैं और जब सायंकाल भोग लग जाता है लक्ष्मी जी का फिर प्रसाद बटता है अब जब प्रसाद बढ़ता है तो बच्चे झगड़ते हम लोग झगड़ते थे जी हाथी नहीं घोड़ा लेंगे राजा नहीं रानी लेंगे किंतु बड़े बूढ़े झगड़ते हैं कि राजा नहीं रानी लेंगे वो जानते हैं जो मैटर राजा में भरा हुआ है वही रानी में है जी खार उसमें है खार उसमें मामला दूसरा कुछ नहीं है इसलिए झगड़ा उनका नहीं होता झगड़ा बच्चों का होता है इसलिए झगड़ा जो होता है वो अज्ञानियों का होता है ज्ञानियों में झगड़ा नहीं होता है हमारे जो पूज एक माता जी वृंदावन में आनंद महिमा आनंदमयी माँ से यदि कोई आकर के कहता ऐसा नहीं ऐसा है तो कहती थी हाँ बापूजी जी जहां आप बैठे हो वहां से ऐसा ही दिखता है खंडन नहीं करती थी कोई आकर कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है उनको यदि कोई राम नहीं शिव है शिव नहीं शक्ति है अथवा ये गलत है ये सही है तो ये उसको सफाई नहीं देती थी कि ये सही है अथवा उसका खंडन करके अपनी बात स्थापित नहीं करती थी वो यही कहती थी बाबू जी जहाँ आप बैठ करके देख रहे हो वहां से ऐसा ही दिखता है ये देखिए बोलने का तरीका और चिंता झगड़ा है ही नहीं क्योंकि जो उस तत्व को प्राप्त हो गया है उस तत्व को जो मिल गया है वहां ये गड़बड़िया होती ही नहीं ये है ये जितनी गड़बड़िया हैं ये साम्राज्य प्रारंभ में है इसलिए कहते हैं वासुदेव ही सब जगह है ततस् वासुदेवेती सब लोग उसको बासुदेव के रूप में मानते हैं वही पुरुष काल के रूप में महाराज पंडित जन देखते हैं कहते हैं प्रधान पुरुष व्यक्त काला नाम परम पश्यंत सूरअ शुद्धम यद विष्णव परमम पदम जो परम पद विष्णु है उसको बड़े बड़े विद्वान लोग मनीषी लोग अनेक रूप में दिखने के बाद भी वही एक रूप में देखते हैं वही महाराज रात्रि के रूप में है वही दिन के रूप में है वही देवताओं के रूप में है वही दैत्यों के रूप में है वही मित्रों के रूप में है वही शत्रुओं के रूप में है सब जगह वही नजर आ रहा है इसलिए अब किससे दुश्मनी की जाए और किस द्वेष किया जाए तो कहते वही पर ब्रह्म परमात्मा एक होकर जब अनेक के रूप में परिणित होता है तब लीला होती है जिसको श्रुति भगवती कहती है तदैक्षत एको हम बहुश्यामी प्रजाए अब देखिये यहां सृष्टि का वर्णन किया गया है उस परब्रह्म परमात्मा से पहले महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ और महातत्व से तीन प्रकार का अहंकार हुआ सात्विक राजस और तामस ये देखिए सृष्टि का क्रम है और ये तीन प्रकार के अहंकार से वैकारिक तेजस और तामस तीन प्रकार के अहंकार जब उत्पन्न हुए तो ये कहते हैं उन अहंकारों से भूतादि सृष्टि हुई तो देखिए भूतादि नामक जो तामस अहंकार से विकृत होकर पहले शब्द तन्मात्राएं उत्पन्न हुई शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं और इससे महाराज आकाश आदि उत्पन्न हुए जैसे श्रुति भगवती कहती है एतस्माद् यहत आकाशस आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नि आपह आप प्रथिव्य पृथिव्यो ओषु दिव्यो ओषुदिव्यो अन्नम अन्ना स वेषु पुरुषो उस परब्रह्म परमात्मा से आकाशाद हुए और देखो एक यहां बहुत अच्छी बात जो मिली जो दूसरे जगह देखने को पुराणों में नहीं मिली आकाश से वायु एक क्रम तो मिलता है और वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी ये नियम है हमारे मनुष्य कहते थे देखो भई अब ये सृष्टि को समझना तो है ही का एक हम महात्मा के पास गए बोले कि अब वो महात्मा पढ़े लिखे नहीं थे किंतु थे तो महात्मा ही और अपनी अनुभूति से बोले कि उस परम ब्रह्म परमात्मा ने पहला खाली स्थान बनाया अब खाली स्थान बनाया तो परमात्मा दौड़ा तो दौड़ा तो वायु बन गई उससे अब देखो महात्माओं का वर्णन है और जब दौड़ने में महाराज आप तेजी चलोगे तो गर्मी आएगी कि नहीं शरीर में तो बोले जब तेजी से दौड़ा तो गर्मी आई और गर्मी आई देखो नियम कितना अच्छा शरीर में गर्मी आती तो फिर क्या होता है महाराज पसीना निकलता है तो बोले गर्मी आई तो जल उत्पन्न हो गया और जब पसीना निकलता है और वही पसीना शरीर में जम जाता है तो क्या हो जाता है मैल हो जाता हो मिट्टी का ही रूप तो है तो कहा जब पर ब्रह्म परमात्मा ये महात्माओं की भाषा है जी मस्ती में आकर बोले बोले परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा जब खाली स्थान था चला तो अग्नि हो गई और अग्नि से महाराज जल हुआ पहले वायु और अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी और पृथ्वी से महाराज जीव जंतु आदि उत्पन्न हुए तो देखिए पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल है ये यह यहां के परिणाम नाप पूछी ना कितना है तो पृथ्वी की भी महाराज नाप है वो भी बताएंगे आपको यहाँ जो वर्णित किया गया है पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल है याद रखेगा जल की संख्या ज्यादा महाराज स्थान ज्यादा है और जल से दस गुना अधिक अग्नि है और अग्नि से देखो दिखता नहीं है हम लोग तो पृथ्वी में रहते समझते हैं पृथ्वी सबसे ज्यादा है किंतु समुद्र आप देखते हैं जल के नीचे भी समुद्र के नीचे भी महाराज जल ही नजर आ रहा है और जल से महाराज ज्यादा अग्नि अग्नि से ज्यादा 10 गुना वायु है और वायु से 10 गुना अधिक आकाश है ये इसकी नाप की चर्चा की गई यहां पर कहते हैं इससे महाराज दस दस गुना अधिक समझना चाहिए उसके बाद दस इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठात्री देवता व सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए पांच ज्ञान इंद्री और पांच कर्म कर्मेन्द्रीय देखो ज्ञान इंद्रिया जिनको ज्ञान होता है ये ज्ञान होता है जीव को बुद्धि के माध्यम से किंतु ज्ञान के जो यंत्र हैं वो पांच हैं पांच से ज्यादा आपके पास ज्ञान करने का साधन दूसरा नहीं छठवा कोई नहीं है एक तो देखो शब्द का ज्ञान होता है कान से ये ज्ञान इंद्री है कर्ण और रूप का ज्ञान कहां से होता है आंख से और गंध का ज्ञान कहां से होता है नाक से देखो नाक से ही गंध का ज्ञान होगा और हमारा स्वाद का ज्ञान कहां से होता कान से कि जीव से जीव से होता है और जीव भी अग्रभाग में याद रखिएगा जीव की जो अग्रभाग है ना उसी में है ज्ञान उसके बाद ज्ञान नहीं है नासिका में भी अग्रभाग जो ये है यही गंध सुगंध का भान होता है कभी चोट लग जाए तो महाराज फिर पता नहीं चलेगा कि सुगंध है कि गंध है आप चाहे कितनी अगरबत्ती जलाओ जिसकी नासिका गड़बड़ हो गई वो चोट लग उसको सुगंध का पता चलेगा नहीं चलेगा तो अग्रभाग में ज्ञानेन्द्रीय है यहां और जो इंद्रियां आपको ये दिख रही हैं, ये कान है ये कान रहने का स्थान है जी गोलक है इसमें कान कर्ण इंद्री रहती इसलिए इसका नाम कर्ण पड़ गया कान पड़ गया इसमें नासिका महाराज रहती है इसलिए नासिका पड़ गया गंध लेने वाली तो देखो चार ये हो गई एक तो इंद्री जो पूरे शरीर वर्ती है जिसको शब्द महाराज स्पर्श का ज्ञान होता है और पांच देखो महाभूत है पांच ही तनमात्रा और पांच ही प्रकार के ज्ञान है शब्द का ज्ञान होगा कान से और कान में देखो पुलाई पुलाइए आकाश से शब्द है और जो शब्द से ही आकाश का अपराध शब्द गुणकम आकाशम ऐसे पांचों से एक एक ले लीजिएगा ये पांच ज्ञानेन्द्रीय और पांच ही कर्मेंद्री हैं आप लोग घड़बड़ाइएगा नहीं कि इसमें यह सब वर्णन है हम आपको रसीली कथा भी सुनाएंगे जो जो विषय है उसका तो वर्णन करना ही है तो नारायण में पांच ज्ञानेन्द्रीय और पांच कर्मेंद्री कर्म इंद्रियों को केवल कर्म करने का ही ज्ञान कर्म ही करते हैं ज्ञान उनको नहीं जैसे पैर गमना-गमन क्रिया करते हैं उनको विचारों को पता नहीं कहां जा रहे हैं और दूसरे हाथ लेना देना दो हो गए मल और मूत्र त्यागने की दो इंद्री और जीवा जो बोलने वाली एक कर्म इंद्री है अब अंदर से जो बोला जाएगा वही तुम्हारा तो ये बोलेगी इसको अपना तो कोई ज्ञान यानी एक महात्मा सुनाते थे कि एक बार जीव महाराज दब गई दांतों के नीचे दांतों के नीचे दब गई तो चोट लग गई घायल हो गई जीव ने दांतों को गाली देकर के कहा जब देखो तब तुम लोग दबा देते हो दांतों ने कहा चुप रहो अकेली हो हम बत्तीस और तुम अकेली और हम सबके बीच में तुम दबी हुई हो जब चाहेंगे तब ऐसा करेंगे जीव ने कहा एक बात बताए हम भले अकेली हैं किंतु भरी बाजार में कुछ ऐसा बोल देंगे कि तुम एक भी नहीं रहोगे अगर कोई भरी बाजार में किसी के साथ छेड़खानी कर दे कुछ गाली दे दे और सामने वाला यदि बलवान हो तो कहता ध्यान रखना इतनी पिटाई करूंगा कि बत्तीसों बाहर आ जाएंगे तो देखो भाई जीव केवल कर्मेंद्री है ये तो मैंने विनोद की बात सुनाई कई बार कुछ सुनाना पड़ता नहीं तो आलस्य आ जाए तो देखो भाई जीव जो है इसमें दोनों इंद्रियां हैं जीवा में दोनों इंद्रिय जो बोलने का कर्म है वो कर्मेंद्री का है और जो स्वाद लेने का हमारा लाभ है वो ज्ञानेन्द्री का है तो पांच कर्मेंद्री और पांच ज्ञानेन्द्रीय देखिए इनके सबके देवता भी हैं सबके अलग अलग देवताएं इन देवताओं का भी यहाँ वर्णन किया गया है तो कहते हैं ये सब जो प्रादुर्भाव हुआ है वो यहाँ पर अहंकार के माध्यम से हुआ है दस इंद्रियां, तेजस और राजस अहंकार से उनके अधिष्ठात्री देवता आदि उत्पन्न हुए हैं ऐसे महाराज इन्होंने सृष्टि का यहाँ पर वर्णन किया और वर्णन करने के बाद अब यहाँ एक बार वर्णन करते काल का विभाग वर्णन किया गया है काल का समय जैसे निर्धारित समय करना जैसे अभी अपने यहां सबसे कम समय को आप क्या बोलते हो सेकेंड और 60 सेकेंड का एक मिनट और 60 मिनट का एक घंटा और महाराज 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि वैसे सात दिन का सप्ताह फिर ऐसे ऐसे करके मास 30 रात्रि और 30 दिन का एक मास और हमारा तीन छह छह मास का एक अयन उत्तरायण और दक्षिणायन फिर बारह महीने का एक वर्ष ऐसे यहाँ विधान किया गया है अब देखिए यहाँ जो वर्णन किया गया है ये काल का निर्धारण करते पंद्रह निमेश को काष्ठा कहते हैं पहले यहां की महाराज हम सुनाते हैं अनब यहा हम पराशर जी महाराज मैत्रेय को सुनाते हैं जो विष्णु भगवान को काल स्वरूप कहा है उसी के द्वारा ब्रह्मा की तथा और भी आदि की पृथ्वी और पर्वत आदि जो चराचर जीव हैं उनकी आयु का परिणाम यहाँ बताया गया कितने कितने दिन के हैं तो यहाँ बताते हैं कि 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और रात कहा गए यहाँ ज्योतिष के आधार पर मुहूर्त शब्द लिया गया है 30 मुहूर्त का 24 घंटा होता रात्रि दिन होते हैं और महाराज रात्रि दिन को मिलाकर के दिन रात्र के जो महाराज होते हैं यु पहले पक्ष होता है एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष फिर महीने होते हैं फिर आयन होते हैं दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है इसलिए लोग समझ कहते हैं कि यदि उत्तरायण में शरीर पूरा हो तो सीधे व्यक्ति स्वर्ग जाता है और यदि दक्षिणायन में शरीर पूरा हो इसलिए विश्व पितामा जी महाराज उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे क्योंकि तो दक्षिणायन में सब महाराज देवता आदि सोते रहते हैं और उत्तरायण में जगते हैं और मा दक्षिणायन उसके बाद वर्णन करते हैं देवताओं के बारह हजार वर्षो के सतयुग त्रेता द्वापर कल युग नामक चार युग होते हैं और ये चार युग महाराज ऐसे चार चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है ब्रह्मा जी महाराज का बड़ा लंबा मामला है जी हजारों वर्ष का ऐसे ब्रह्मा जी सौ साल तक रहते हैं और जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब एक प्रलय होता है ऐसा यहां पर वर्णन किया गया काल का और का ही है सब भगवान भगवत स्वरूप ही जब भगव्रह्मा जी सो जाते हैं उस समय नारायण महाराज प्रलय होता है और परमात्मा छे सागर में शयन कर रहे हैं यहां कहते हैं, आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वही नरसु वहा अयन तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृता जो नारायण शब्द है देखो हमारे महाराज श्री हरदम नारायण नारायण बोलते रहते हैं नाम परमात्मा का ही है परमात्मा का नाम नारायण है कैसे पड़ा बोले नर अर्थात पुरुष नर माने पुरुष और वह पर परमात्मा महाराज जल में जो शयन करता है महाराज जो उत्तम जल में शयन करता उसी का नाम नार है जल का नाम क्या है नार और नार में आयन रहने के कारण जैसे रामायण शब्द है वैसे नारायण शब्द है रामायण में राम का आयन माना जो राम का घर है उसी का नाम तो रामायण है तो नारायण का जो महाराज नर का जो घर है उसी का नाम नारायण है अर्थात ये सब नारायण के रूप में सब में तो परमात्मा का वास है तो कहते हैं इस प्रकार उसका नाम नारायण पड़ता है इसलिए नारायण कहा जाता है एनम तस्ता पूर्वम तेन नारायण स्मृता इस प्रकार से महाराज जब पृथ्वी का लय होने वाला होता है अथवा पृथ्वी में जब सृष्टि ज्यादा बढ़ जाती है और अत्याचार दुराचार जब बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी भी भगवान की स्तुति करती है तो पृथ्वी कैसे स्तुति करती है आवरण किया नमस्ते पुंडरी काक्ष संक चक्र गाधर मा मुद्धरा स्म महाद्यम प्रभु नमस्ते पुंडरी देखो भगवान का नाम यहां पुंडरी रखा गया अर्थात हे कमल नयन कमल नयन का अभिप्राय क्या जिसके नेत्र बहुत बड़े बड़े उसका नाम कमल नयन है मानो पृथ्वी महाराणी कहती है प्रभु आप कमल नयन हो कमल नयन माने आपके नेत्र बड़े बड़े हैं और यदि नेत्र बड़े बड़े हैं तो आप देख ही रहे जो में कष्ट हो रहा है तो आपके नेत्र बड़े होने के कारण हमारे कष्टों को देखते हो तो हमारा उद्धार कीजिए क्या तो भगवान ने मानो का कैसे उद्धार करें बोले आपके पास उद्धार करने के साधन हैं शख चक्र गदाधर आप शंख धारण करते हो शांति का प्रतीक और दुष्टों को दमन करने के लिए चक्र धारण करते हो और गदा भी आप धारण करते हो हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले प्रभु हम आपकी शरण में आई हैं आप हमारा उद्धार कीजिए जब पृथ्वी महारानी ऐसे सुंदर ढंग से स्तुति करती हैं तब श्री पराशर जी महात्मा कहते हैं कि भगवान की महाराज पृथ्वी के द्वारा ऐसी स्तुति करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं हमको लगता है भगवान को अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है महाराज जैसे आप लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद आता है कि महाराज भगवान भी बड़े चतुर हैं जी हमारे महाराज जी तो कहते थे कि गोपियों के मुख से जब सुनने की इच्छा होती थी अपनी सुंदरता का अपनी लीला का गान स्वयं सुनना चाहते थे तो जब घर में देखे गोपियां आ गई हैं तो हमारे सामने तो चर्चा करेंगी नहीं तो कन्हैया दौड़ करके जाते थे और चादर ओढ़ करके लेट जाते थे और लंबी लंबी सांसें लेते थे जैसे सो गए हैं सोए होते नहीं थे और गोपियों को जब लगता था कि ये सो गए हैं तब उनके बारे में चर्चा करती थी कितने सुंदर हैं, कैसे मुस्कराते हैं कैसी चाल है तुम्हारा अंदर ही अंदर मुस्कराते थे भगवान तो उनको भी अपनी चर्चा सुनने में आनंद आता है प्रशंसा सुनने में आनंद आता है तो पराशर जी महात्मा कहते हैं ऐसे महाराज जब उनकी स्तुति हुई तब उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया जो डूबी हुई पृथ्वी थी पहले यहां अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन किया गया है जो पंच परवा अविद्या है ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अविनिवेश आज मैं चिंतन कर रहा था दोपहर में इसको पढ़ रहा था तो मैं चिंतन कर रहा था जो लोग दूसरे के प्रति राग द्वेश करते हैं अविनिवेश करते हैं अज्ञान है तो ये क्यों है तो लगा कि यह सृष्टि बनने के पहले ये आ गया था महाराज ये सहज है याद रखिएगा राग द्वेष हृदय में आए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं तो सहज आते हैं इनको हटाना पड़ता है देखो घर में कचरा बुलाने पर आता है कि अपने आप आ जाता है गंदगी अपने आप आती कि नहीं अभी इसी हाल को यदि महाराज पंद्रह दिन तक सफा न किया जाए तो बेहाल हो जाएगा बैठने में तकलीफ होगी धूल अपने आप आएगी अपने आप सब खिड़कियां गा महाराज गंदी हो जाएंगी तो याद रखिए राग द्वेष ये तो अपने आप आते हैं इनको नृत्य करने के लिए प्रयास करना पड़ता है राग द्वेष नए ऐसा नहीं हो सकता है जिसका जन्म हुआ है उसके जीवन में राग द्वेष आएंगे ही आएंगे काम भी आएगा क्रोध भी आएगा लोभ भी आएगा महाराज हमारे महर्षि तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि हमको क्रोध नहीं आता जो व्यक्ति कहता है कि हमको काम नहीं आता तो हमारे महर्षि कहते हैं कि तो काम क्रोध लोभ के प्रभाव को जानता नहीं है और यदि जानता है तो ठगना चाहता है क्योंकि ये निश्चित है जब तक ये शरीर रहेंगे तब तक ये आएंगे ही आएंगे क्योंकि तो सृष्टि के पूर्व में इनका सृजन हो गया है तो आएंगे तो क्या किया जाए तो बोले भाई यदि साधक है तो सावधानी पूर्वक इनको नृत्य किया जाएगा चिंतन पूर्वक इनको नृत्य किया जाएगा तुम्हारा यहां अविद्यादि विविध सर्गों का यहाँ वर्णन किया गया और सर्गों के वर्णन करने के बाद अब यहाँ विविध प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है कहा कि ब्रह्मा जी महाराज ने उनकी जंगा से असुर उत्पन्न हुए देखो जंगाओं से असुर का प्रादुर्भाव हुआ है और मुख से सत्य प्रधान देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और देखिए जैसे जैसे होता गया पहले जिस समय महाराज ब्रह्मा की जंगा से आसुर उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के, के जो छोड़ा तो वो शरीर ही रात्रि के रूप में परिणत तो हो गया इसलिए असुरों की शक्ति कब बढ़ती है रात्रि में इसलिए जो रात्रि में महाराज 10 बजे के बाद 12 बजे तक 11 एक बजे तक दो बजे तक जगे वो जान जाना क्या है निशाचरती शब्द का प्रयोग है निशाचर है क्योंकि रात्रि में महाराज उनकी शक्ति बहुत बढ़ती है हमारी सेवा में निशाचर है जी महाराज दिन में उसको कोई काम कहो तो करता ही नहीं और रात्रि भर उससे कोई काम करवा ले बारह बजे एक बजे कहेगा अब मैं काम में लगूंगा तो मैं डांटता रहता हूं उसको तो मुझे लगता है पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ है है ब्राह्मण का बालक किंतु तो उसकी प्रवृत्ति रात में चलती है दिन में चलती नहीं तो रात्रि महाराज ब्रह्मा जी के उस शरीर से उत्पन्न हुई जिस शरीर से असुर पैदा हुए थे और मुख से सत्य प्रधान देवता उत्पन्न हुए और उस ब्रह्मा जी ने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया तो उस शरीर से दिन बना देखो ब्रह्मा जी के शरीर से ही दिन बना हुआ है और उसके बाद यहाँ वर्णन करते हैं कहते फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किए और अपने को पित्र वत मानते हुए अपने पांच भाग से पितृगणों की रचना की और पितृगणों की रचना करने के बाद जो शरीर छोड़ा महाराज उसी से संध्या बनी जो संध्या काल है ना सायकाल वह ब्रह्मास के उससे बना जिससे पित्रगण उत्पन्न हुए हैं फिर आंशिक रजों में से महाराज और उसमें रजत प्रधान मनुष्य को जिन्होंने उत्पन्न किया और उस शरीर को जब इन्होंने छोड़ दिया उससे प्रातः काल जो हुई जो प्रातः काल की संध्या है वो ब्रह्मा के उस शरीर से उत्पन्न हुई जिससे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं सायंकाल की जो संध्या है उस उस शरीर से उत्पन्न हुई जिससे पितृगण उत्पन्न हुए हैं और जो दिन है वो देवताओं के महाराज शरीर को प्रादुर्भाव जिस शरीर से किया गया उससे दिन और जिस शरीर से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ उससे रात्रि का महाराज उत्पन्न हुआ है उसके बाद कहते हैं फिर ब्रह्मा जी महाराज ने एक और रजो आत्मक शरीर धारण किया उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने क्षुधा को उत्पन्न किया क्षुधा से महाराज काम की उत्पत्ति हुई देखो यहां वर्णन किया गया है कैसे कैसे क्षुधा से काम का प्रादुर्भाव हुआ और उससे महाराज राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ अच्छा इनका राक्षस कैसे जन्म नाम पड़ा बोले महाराज ये जब पैदा हुए तो खाने के लिए दौड़े तो कई लोगों ने कहा रक्षा करो रक्षा करो खाओ नहीं रक्षा करो और महाराज कई लोगों ने कहा खा लो खा लो तो जो कहा खा लो खा लो उससे यक्ष उत्पन्न हो गए और जो, जो ने कहा रक्षा करो रक्षा करो उनसे राक्षस उत्पन्न हो गए ये विष्णु पुराण का यहां विशद वर्णन है मैवम भो रक्षता में सही रुक्तम राक्षसास्तुते खादा में इतने यक्षांश यक्षणाथ महाराज यक्ष उत्पन्न हुए उसके बाद कहा कि ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर के बालों को छोड़ दिया उस बालों से सर्प का प्रादुर्भाव हुआ फिर बाल जाकर पुनः लगे उससे अहि का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज कुछ गाते हुए उत्पन्न हुए तो उससे महाराज गंधर्व बन गए उसके बाद कहते हैं वक्षसल से ब्रह्मा के भेड़ उत्पन्न हुए मुख से बकरी उत्पन्न हुई उदर भाग से ऊंट उत्पन्न हुए खच्चर आदि जन पशुओं की रचना की गई उनके रोमों के फल मूल और औषधिया उत्पन्न हुई ब्रह्मा के ही महाराज जो रोम है उनसे ये वृक्षादि उत्पन्न और वृक्षों से आदि से महाराज ये फल फूल का आविर्भाव है ऐसे एक प्रकार की सृष्टि का इन्होंने वर्णन किया अब यहाँ चातुर वर्ण वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन एक अध्याय में कहते जो भगवान के सत्व प्रधान मुख से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण हो गए देखिए यहाँ वर्णन किया गया है मुख से उत्पन्न करने के कारण ब्राह्मण हो गए और वक्षस्थल से रज प्रधान उत्पन्न होने के कारण महाराज वो क्षत्रि हो गए और उदर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वैश्य पड़ गया और पैरों से उत्पन्न होने के कारण महाराज ये सेवा प्रदान होने के कारण शूद्र हो गए ब्राह्मण छत्री वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशाह ब्रह्मा जी के मुख से वक्षरणों से जानु और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये कोई अपनी कल्पना नहीं वर्णाश्रम व्यवस्था की चातुर्वर्ण्यम मया श्रृष्टम गुण कर्म विभाग शाह गुण कर्मो के कारण यह वर्णन किया गया है महाराज वैसे यहाँ इसके बाद दस प्रकार की सृष्टियों का और रसों का वर्णन किया गया है उसके बाद कहते एक बात यहाँ बड़ी सुंदर बात बताई गई कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पित्रलोक है जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है जब उनका शरीर पूरा होता है तो पितृलोक जाते हैं और जो हमारा छत्री वीर प्रधान है युद्धादि में वर्ण होने के बाद वह इंद्र स्वर्ग जाते हैं और जो वायु प्रधान है लोग जिसका नाम वायुलोक है वहां वैसे जाते हैं और जो हमारा सेवा में लगे हुए लोग हैं वह गंधर्व लोग को जाते हैं अठासी हजार उर्धरेता मुनि हैं, उनका स्थान जो बताया गया है वहां पर आत्मानुभव करने वाले अर्थात जो मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग हैं वहां जाते हैं एक श्लोक में यहां पर द्वादश जो अपने क्या नाम द्वाद मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक श्लोक में उसकी बड़ी महिमा गाई गई एक श्लोक में क्या कहते हैं महात्मा जी गत्वा गत्वा निवर्तन्ते, महाराज जा जाकर के वापस आ जाते हैं गत्वा गत्वा निवर्तन्ते, चंद्र सूर्यादयो गृहा देखो रोज सूर्य जाता है और सुबह आ जाता है कि नहीं ऐसे चंद्र भी जाता है और फिर आ जाता है गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो गृहा अद्यापी न निवर्तन्ते द्वादशाक्षर चिंतका हा। जो द्वादश द्वादशाक्षर जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो जाप करता है याद रखिए वो फिर जाकर के फिर कभी पुनः वापस नहीं आता है अर्थात निश्चित रूप से उसका मोक्ष हो जाता है इसलिए द्वादशाक्षर जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो मोक्षाभिलाशी लोग हैं जिनको मोक्ष चाहिए जिनको मरने के बाद पुनः संसार में न आना हो उसको इस मंत्र का खूब जाप करना चाहिए गत्वा गत्वा निवर्तनते चंद्र सूर्यादयोग्रिया अध्यापिन निवर्तन्ते द्वाचाक्षर चिंतका ऐसे इसके बाद यहां वर्ण किया गया जो लोग शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं शास्त्रों में जो निषिद्ध किया गया है वह कर्म करते हैं वो तामिश्र अंधतामिश्र महारौर रौरव अशिपत्र घोर काल सूत्र आदि नरकों में बार बार गिराए जाते हैं देखो वर्णन तो किया गया जो कर्म कर्मपरायण ब्राह्मण है वो पितृलोक जाते हैं और जो मरा क्षत्रिय आदि हैं, वह इंद्र लोग जाते हैं और जो वैश्य है, है यदि अपने धर्म का पालन करते हुए शरीर जिनका पूरा होता है वह निश्चित रूप से वायु लोग को जाते हैं और जो शूद्र है सेवा करते करते जिनका शरीर पूरा होता है वो गंधर्व लोग को जाते हैं और जो द्वादाक्षर मंत्र का जप करते हुए जाते हैं वो फिर लौट करके कभी नहीं आते वो कहां जाते हैं वो किसी को पता नहीं अर्थात वो परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं मोक्ष स्वरूप ही हो जाते हैं ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं और चाहे किसी वर्ण आश्रम व्यवस्था में क्यों ना जन्म लिया हो जिसने यदि शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है जो शास्त्र प्रतिपाद्य किया गया है वह कर्म नहीं करता जो शास्त्र में निषेध किया गया है वह कर्म करता है तो निश्चित रूप से वो नरक में जाता है ये नरकों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया फिर महाराज पराशर जी बताते हैं कहते हैं देखो ब्रह्मा जी ने यह विभाग तो किया किंतु तब भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो अपने मन से भ्रगु पुलस्त पुल क्रतु अंगिरा मरीचि, दक्ष अति और वशिष्ठ इन अपने ही सदस्य अन्य मानस पुत्रों को महाराज इन्होंने सृष्टि की जो पुराणों में ये नौ ब्रह्मा भी माने गए हैं नौ प्रकार मानस के मानस पुत्र इनके पहले नंबर पर आरोप हैभु दूसरे नंबर पर पुलस्त, तीसरे नंबर पर पुलह चतुर्थ नंबर पर क्रतु और पांचवें नंबर पर अंगिरा, छठवे नंबर पर मरीची और सातवें में दक्ष आठवें में अत्रि और नौ नौवे नंबर में, नौ में वशिष्ठ जी महाराज हैं फिर इनका महाराज पुरजोवरण क्या फिर इनकी ख्याति भूति सम्भूति क्षमा प्रीति सन्नहिति ऊर्जा अनुसुईया तथा प्रसूति इन नौ कन्याओं को उत्पन्न करके इन महात्माओं के साथ महाराज इनका पाणी किया गया है फिर कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज से सनकादियों का प्रादुर्भाव हुआ और सनकादियों को जब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ तो इन्होंने मना कर दिया और मना कर दिया कि इसमें हम फंसने वाले नहीं भागवत में हमारे महाराज इस पास में बहुत सुंदर बात कहते हैं कहते देखो जो संसार की पहली सृष्टि थी ना ये सबसे पहली सृष्टि देव स्वर्ग में जिनका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको बाप जी ने कहा कि तुम सृष्टि बढ़ाओ इन्होंने कहा यह काम हमसे होने वाला नहीं तो हमारे महाराज जी हंस के कहते थे संसार की सबसे पहली संतान ने अपने बाप की बात नहीं मानी यदि आपके बेटे न माने तो दुखी मत होना यह परंपरा पुरानी है जी शुरू से परंपरा चली आई है हमने अपने बाप की बात पूरी नहीं मानी तो हमारे बच्चे हमारी बात पूरी मान जाएंगे क्या बोलो भाई नहीं मानेंगे तो जब उन्होंने महाराज इनकी बात नहीं मानी भजन करने के लिए चले गए तो कहते क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ और क्रोध से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है अब कैसे शिव उत्पन्न हुए और इन्होंने कैसी कैसी सृष्टि की रचना की है अब बहुत मधुर प्रसंग आने वाले हैं कल जो प्रसंग आएगा जिसका नाम ध्रुव चरित्र है बहुत सुंदर ध्रुव चरित्र है जो श्रीमद भागवत महापुराण में आप ध्रुव चरित्र सुनते हैं उससे या विलक्षण है उसकी कथा में इसकी कथा में फर्क है और बहुत ही विलक्षण है इसकी प्रतिपादन शैली भी अनोखी है इसको आकर आप लोग अवश्य सुने उसके बाद प्रहलाद आदि का चरित्र भी वर्णन किया गया है श्रीमदभागवत पुराण के अपेक्षा इसमें विशद वर्णन भी है और थोड़ा वर्णन करने का ढंग भी अलग है क्योंकि पुराण अलग वक्ता अलग वो वक्ता विरक्त शिरोमणी है वो अपने ढंग से वर्णन करते हैं और ये परंपरागत शास्त्रों का चिंतन करने वाले और घर गृहस्थी में रमण करने वाले हैं तो इनका चिंतन अलग है किंतु दोनों ही मधुर हैं और दोनों ही जीवन को मधुमेह बनाने वाले हैं इसलिए आकर अवश्य लाभ लें, अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मति, रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणार विंदों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार विंदों में समर्पित पित, पित, पित। बोलो भक्त भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे